भारतीय व्याख्यान हिंदू धर्म के सामान्य आधार भाइयों यही कार्य प्रणाली है जो हमें भारत में धर्म के क्षेत्र में अपनानी होगी इसके सिवा और भी कई महती समस्याएं हैं जिनकी चर्चा समया भाव के कारण इस रात में नहीं कर सकता उदाहरण के लिए जाति भेद संबंधी अद्भुत समस्या को ही ले लो मैं जीवन भर इस समस्या पर हर एक पहलू से विचार करता रहा हूँ भारत के प्राय प्रत्येक प्रांत में जाकर मैंने इस समस्या का अध्ययन किया है इस देश के लगभग हर एक भाग की उन विभिन्न जातियों से मैं मिला जुला हूँ पर जितना ही मैं इस विषय पर विचार करता हूँ मेरे सामने उतनी ही कठिनाइयाँ आ पड़ती हैं और मैं इसके उद्देश्य अथवा तात्पर्य के विषय में किम कर्तव्य में मूढ़ हो जाता हूँ अंत में अब मेरी आँखों के सामने एक क्षीण आलोक रेखा दिखाई देने लगी है इधर कुछ ही समय से इसका मूल उद्देश्य मेरी समझ में आने लगा है इसके बाद फिर खान पान की समस्या भी बड़ी विषम है वास्तव में यह एक बड़ी जटिल समस्या है साधारणतः हम लोग इसे जितना अनावश्यक समझते हैं सच पूछो तो यह उतनी अनावश्यक नहीं है मैं तो इस सिद्धांत पर आप चाहूँ कि आज कल के बारे में हम लोग जिस बात पर जोर देते हैं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 मनुष्य के सुधार का उसके संस्कार का यही रहस्य है उसके समक्ष उच्चतर बातें उच्चतर प्रेरणाएं रखो पहले मनुष्य में उसकी मनुष्यता में विश्वास रखो ऐसा विश्वास लेकर क्यों आरंभ करें कि मानवहीन और पतित है मैं आज तक मनुष्य पर बुरे से बुरे मनुष्य पर भी विश्वास करके कभी विफल नहीं हुआ हूं जहाँ कभी भी मैंने मानव में विश्वास किया वहाँ मुझे इच्छित फल की प्राप्ति हुआ है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 तो वह अपने यथार्थ स्वभाव के कारण ऐसा नहीं करता वर्णन उच्चतर आदर्शों के अभाव में वैसा करता है यदि कोई व्यक्ति असत्य की ओर जाता है तो उसका कारण यही समझो कि वह सत्य को ग्रहण नहीं कर पाता अतः मिथ्या को दूर करने का एकमात्र उपाय यही है कि उसे सत्य का ज्ञान कराया जाए उसे सत्य का ज्ञान दे दो और उसके साथ अपने पूर्व मन के भाव की तुलना उसे करने दो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 हमारे अंदर अपने व्यक्तिगत नाम या व्यक्तिगत स्वार्थ व्यक्तिगत बड़प्पन की वासना के अंकुर न फूटे